श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव बालक रामकृष्ण के अद्भुत आचरण इस गांव में श्री चैतन्य देव तथा तो उनके शिष्यों द्वारा प्रचलित वैष्णव धर्म का ही जोर है किसान लोग परिश्रम करने के साथ ही साथ अथवा दिन डूबे अपने काम का समाप्त कर वैष्णव पदकर्ताओं द्वारा रचित पदों का गान करते हुए आनंद विभोर हो अपना श्रम दूर करते हैं सीधा साधा पद्म में विश्वास ही इस धर्म का मूल है जीवन संग्राम की कठोर तरंगों से अत्यंत दूर अवस्थित इस गांव की तरह उस बालक का हृदय भी वैसे ही विश्वास तथा धर्म के विशेष अनुकूल था किंतु बालक श्री रामकृष्ण का बालक भाव इस गांव में भी अद्भुत कहकर प्रख्यात हुआ था उस बालक के विचित्र कार्यों से भले ही न हो किंतु उसके लक्ष्य की गहराई तथा एकाग्रता को देखकर सब लोग अवाक रह जाते थे राम नाम के द्वारा मानव निर्मल होता है कथावाचक के मुख से इस बात को सुनकर कभी वह बालक दुखित हो या सोचा करता था कि यह बात यदि सत्य है तो कथावाचक महोदय को अभी तक शौचाचार की आवश्यकता क्यों है कभी केवल एक बार मात्र धार्मिक नाटक या रामलीला आदि देख यह बालक उस अभिनय का हर एक हाव भाव आदि सीख लेता तथा अमराई में अपने साथियों के साथ वह उसका पुनः अभिनय किया करता था दूसरे गांव को जाने वाले पथिक वर्ग बालक का अद्भुत अभिनय देख तथा संगीत सुनकर मुग्ध हो गंतव्य स्थान को जाने की बात भूल जाते थे देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण देवताओं के चित्र बनाने दूसरों के हाव भावों का अनुकरण संगीत संकीर्तन रामायण महाभारत तथा भागवत आदि शास्त्रों का श्रवण कर उन्हें अपना लेने और प्राकृतिक सौंदर्य का गंभीर अनुभव आदि में इस बालक की दक्षता प्रकट होती थी उनके श्रीमुख से हमने सुना है कि काली घटाओं से आच्छादित आकाश में शुभ्र बक पंक्ति को देखकर कर सर्वप्रथम वे समाधिस्थ हुए थे उस समय उनकी आयु केवल छह सात वर्ष की ही थी हृदय में जब जो भाव उदित होता था उस भाव में तन्मय हो जाना ही उस बालक मन का विशेष लक्षण था। उनके पड़ोसी अभी तक एक के के घर के आंगन को दिखाकर बताते हैं कि एक दिन उस जगह हर पार्वती संवाद के अभिनय के समय अभिनेता के सहसा बीमार पड़ जाने के कारण किस तरह सबने रामकृष्ण से अनुरोधपूर्वक शिव की भूमिका में अभिनय करने का कराने का प्रयास किया था किंतु शिव की वेशभूषा धारण कर वे उस भाव में इस तरह तन्मय हो गए थे कि बहुत समय तक उनकी बाह्य चेतना तक नहीं रही थी इन घटनाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बालक होते हुए भी उनमें बालक सुलभ चंचलता नहीं थी कोई भी बात देख या सुनकर किसी विषय में आकृष्ट होते ही उनके हृदय में उसका चित्र इस प्रकार सुदृढ़ रूप से अंकित हो जाता था कि उसकी प्रेरणा से उसे संपूर्ण रूप से आत्मसात तथा उसका नमीन रूप में पुनः प्रकाश किए बिना इस बालक के लिए शांत रहना असंभव था